कल आपने अस्तित्व के स्तर रहस्य पर चर्चा की है इस विषय में कुछ और विस्तार से प्रकाश डालने की कृपा करें अस्तित्व के सभी आयाम स्त्री और पुरुष में बांटे जा सकते हैं स्त्री और पुरुष का विभाजन केवल यौन विभाजन सेक्स डिवीजन नहीं उल्लास्य के हिसाब से स्त्री और पुरुष का विभाजन जीवन की डायलेक्टिक्स, जीवन का जो द्वंद्वात्मक विकास है जो डायलेक्टिकल एवोल्यूशन है उसका अनिवार्य हिस्सा है शरीर के तल पर ही नहीं स्त्री और पुरुष मन के तल पर भी भिन्न हैं। अस्तित्व जिन जिन अभिव्यक्तियों में प्रकट होता है वहां वहां स्त्री और पुरुष का भेद होगा लेकिन जो बात ध्यान रखने जैसी है लाह्य को समझते समय वो ये है कि पुरुष अस्तित्व का क्षणिक रूप है और स्त्री अस्तित्व का शाश्वत रूप है जैसे सागर में लहर उठती है लहर का उठना क्षणिक है लहर नहीं थी तब भी सागर था और लहर नहीं होगी तब भी सागर होगा स्त्रीण का अस्तित्व का सागर है पुरुष का अस्तित्व क्षणिक है यहूदी परंपराओं ने जो मनुष्य के विकास की कथा लिखी है वो लाउस् के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है यहूदी धारणा है कि परमात्मा ने पुरुष को पहले बनाया और फिर पुरुष की हड्डी को निकालकर स्त्री का निर्माण किया अल्लाह से इससे बिल्कुल ही उल्टा सोचता है अल्लाह से मानता है स्त्री अस्तित्व प्राथमिक है पुरुष उससे जन्मता है और उसी में खो जाता है और लाओ की बात में गहराई मालूम बढ़ती पहली बात स्त्री बिना पुरुष के संभव है उसकी बेचैनी पुरुष के लिए इतनी प्रगाढ़ नहीं इसलिए कोई स्त्री चाहे तो जीवन भर कुआरी रह सकती है कुआरापन भारी नहीं पड़ेगा लेकिन पुरुष को कुआरा रखना करीब करीब असंभव जैसा है और पुरुष को कुआरा रखना बहुत आयोजना से हो सकता है सरल बात नहीं है सुगम बात नहीं इधर मैं देखकर हैरान हुआ हूं साधु मुझे मिलते हैं तो साधुओं की आंतरिक परेशानी काम वासना लेकिन साध्वियों मुझे मिलती हैं, तो उनकी आंतरिक परेशानी काम वासना नहीं सैकड़ों साध्वियों से मिलकर मुझे हैरानी का ख्याल हुआ कि जो स्त्रियां साधना के जगत में प्रवेश करती हैं, उनकी परेशानी काम वासना नहीं लेकिन जो पुरुष साधना के जगत में प्रवेश करते हैं उनकी परेशानी काम वासना है असल में पुरुष की काम वासना इतनी सक्रिय इतनी क्षणिक है कि प्रतिपल उसे पीड़ित करती है और परेशान करती है। स्त्री की काम वासना इतनी क्षण नहीं है बहुत फिर और बहुत स्थाई ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि सारे पशुओं की कामवासना पीरियोडिकल है वर्ष के किन महीनों में पशुओं को कामवासना परेशान करती बाकी समय में पशु कामवासना को भूल जाते हैं जैसे वो थी ही नहीं सिर्फ मनुष्य अकेला प्राणी है जिसकी कामवासना 24 घंटे और वर्ष भर मौजूद होती है उसका कोई पीरियड नहीं होता लेकिन अगर मनुष्य में भी हम स्त्री और पुरुष का ख्याल करें तो बहुत हैरानी होती स्त्री की वासना मनुष्य में भी पीरियोडिकल होती है महीने के सभी दिनों में उसमें काम वासना नहीं होती लेकिन पुरुष को सभी दिनों में होती अगर स्त्री को हम छोड़ दें तो स्त्री फिर भी पीरियोडिकल है एक क्षण है तब उसके मन में काम वासना होती है बाकी उसके मन में काम वासना नहीं होती और उस क्षण में भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पुरुष स्त्री की काम वासना को न जगाए तो स्त्री बिना काम वासना के जी सकती है उसका अस्तित्व ज्यादा स्थिर है पुरुष का अस्तित्व ज्यादा बेचैन और इसलिए पुरुष किसी गहरे अर्थ में स्त्री के आस पास ही घूमता रहता है चाहे वो कितने ही प्रयास करे ये दिखलाने के कि स्त्री उसके आस पास घूम रही पुरुष ही स्त्री के आस पास घूमता रहता है वो चाहे बचपन में अपनी माँ के पास भटक रहा हो और चाहे युवावस्था में अपने पत्नी के आस पास बैठक रहा हो उसका भटकाव स्त्री के आसपास है स्त्री के बिना पुरुष एकदम अधूरा है स्त्री में एक तरह की पूर्णता है यह मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं ताकि स्त्री अस्तित्व को समझा जा सके स्त्रीण अस्तित्व बहुत पूर्ण है सुडौल है वर्तुल पूरा है लाउस से कहता है जितनी ज्यादा पूर्णता हो उतनी स्थायी होती है और जितनी ज्यादा अपूर्णता हो उतनी अस्थायी होती है इसलिए वो कहता है कि हम जीवन के परम रहस्य को स्त्री रहस्य का नाम देते मन के संबंध में भी जैसा शरीर के संबंध में स्त्री हो पुरुष के बुनियादी भेद है वैसे ही मन के संबंध में भी पुरुष के चिंतन का ढंग तर्क है इसे ठीक से समझ लेना जरूरी होगा क्योंकि लाउसे के सारे विचार का आधार इस पर है पुरुष के सोचने का ढंग तर्क है उसका मैथड तर्क है स्त्री के सोचने का ढंग तर्क नहीं है उसके सोचने का ढंग बहुत इलॉजिकल है बहुत अतार्किक है उसे हम अंतरद्रष्टि कहें इंट्यूशन कहें कोई और नाम दें लेकिन स्त्री के सोचने के ढंग को तर्क नहीं कहा जा सकता तर्क की अपनी व्यवस्था है इसलिए जहां भी पुरुष सोचेगा वहां गणित तर्क और नियम होगा और जहां भी स्त्री सोचेगी वहां न गणित होगा न तर्क होगा सीधे निष्कर्ष होंगे कंफ्यूजन होंगे इसलिए, इसलिए स्त्री और पुरुष के बीच बातचीत नहीं हो पाती और सभी पुरुषों को यह अनुभव होता है कि स्त्री से बातचीत करनी मुश्किल है क्योंकि वो इलॉजिकल है जब वो तर्क देता है तब वो सीधे निश्तर्क देती है अभी वो तर्क भी नहीं दे पाया होता और वो कंफ्यूजन पे पहुंच जाती है स्त्री पुरुष के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाता संवाद नहीं हो पाता हर पति को ये ख्याल है कि स्त्री से बात करनी बेकार है क्योंकि आखिरी निर्णय उसके ही हाथ में हो जाने को है और वो कितने ही तर्क दे से बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्त्री तर्क सुनती ही रही कई बार पुरुष को बहुत परेशानी भी होती है कि वो बात ठीक कह रहा है तर्क युक्त कह रहा है फिर भी इसलिए उसकी सुनने को राशि नहीं उसे क्रोध भी आता है लेकिन स्त्री के सोचने का ढंग ही तर्क नहीं है इसमें स्त्री का कोई कसूर नहीं है दो तरह से सोची जाती हैं, जगत में कोई भी बात दो ढंग से सोची जा सकती है या तो हम एक एक कदम विधि पूर्वक सोचे और फिर विधि के माध्यम से निष्कर्ष को निकालें और यह हम एकदम से छलांग लें और निष्कर्ष पर पहुंच जाए कोई बीच की सीढ़ियां ना हो अंतर्दृष्टि इंट्यूशन का ढंग सीधी छलांग लेने का है हम सब में भी किन्हीं क्षणों में अंतर्दृष्टि होती है एक आदमी आपको दिखाई पड़ता है और अचानक आपके मन में निष्कर्ष आ जाता है कि इस आदमी से बचकर रहना ही ठीक है आपके पास कोई तर्क नहीं होता आपके पास कोई कारण नहीं होता अभी इस आदमी से आपका परिचय भी नहीं हुआ है लेकिन इस आदमी को देखते ही आपकी चेतना एक निष्कर्ष लेती है ये निष्कर्ष बिल्कुल सडन फ्लैश लाइट जैसे बिजली कौन गई हो ऐसा है और अगर आप ठीक से ख्याल करेंगे तो अक्सर सौ में निन्यानवे मौके पर ये जो बिना विचारा सीधा निष्कर्ष आप में कौन जाता है सही होता है जो लोग अंतर्दृष्टि पर काम करते हैं वे कहते हैं कि अगर अंतर्दृष्टि शुद्ध हो तो सदा ही सही होती तर्क गलत भी हो सकता है अंतर्दृष्टि गलत नहीं होती इसलिए पुरुष की और परेशानी होती है क्योंकि वो तर्क भी देता है ठीक बात भी कहता है लेकिन फिर भी वो अचानक पाता है कि स्त्री बिना तर्क के जो कह रही वो भी ठीक है इससे क्रोध और भारी हो जाता है जिन लोगों ने भी स्त्री के संबंध में चिंतन किया है और लिखा है उन सबको एक भारी क्रोध और वो क्रोध यह है कि तो वो न तर्क देती न वो व्यवस्था से विचार करना जानती फिर भी वो जो निष्कर्ष लेती है वो अक्सर सही होते उसके निष्कर्ष इंक्यूटिव है उसके पूरे अस्तित्व से निकलते हैं पुरुष के जो निष्कर्ष है वो उसकी बुद्धि से निकलते पूरे अस्तित्व से नहीं निकलते पुरुष सोचकर बोलता है जो सोचकर बोला जाता है वो गलत भी हो सकता है इन को थोड़ा समझ लेंगे तो ख्याल में आ जाएगा जापान में एक साधारण सी चिड़िया होती है घरों के बाहर आम गांव में भूकंप आता है तो 24 घंटे पहले वो चिड़िया गांव को खाली कर देती अभी तक वैज्ञानिकों ने भूकंप को पकड़ने के लिए जो यंत्र तैयार किए हैं वो भी 6 मिनट से पहले भूकंप की खबर नहीं देते और छह मिनट पहले मिली हुई खबर का कोई उपयोग नहीं हो सकता लेकिन जापान की वो साधन चिड़िया 24 घंटे पहले किसी न किसी तरह जान लेती है कि भूकंप आ रहा जापान में हजारों साल से उस चिड़िया पर ही अंदाज रखा जाता है जब वो चिड़िया गांव में नहीं दिखाई पड़ती और बहुत कॉमन है बहुत ज्यादा संख्या में है जैसे ही गांव में चिड़िया दिखाई नहीं पड़ती गाँव को लोग खाली करना शुरू कर देते हैं क्योंकि 24 घंटे के भीतर भूकंप अनिवार्य लेकिन उस चिड़िया को भूकंप का पता कैसे चलता है क्योंकि उसके पास कोई तर्क की व्यवस्था नहीं होती, उसके पास कोई गणित नहीं और कोई अरिस्टोटल और कोई प्लेटो उसे पढ़ाने के लिए नहीं है कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां वो तर्क शास्त्र को पढ़ पाए लेकिन उससे कुछ प्रतीति तो होती है उस प्रती के आधार पर वो व्यवहार करती है सारे जगत में पशु इंट्यूटिव है पशु बहुत से काम करते हैं जो बिल्कुल ही इंट्यूशन से चलते हैं अंतर्दृष्टि से चलते हैं जिसमें कोई तर्क नहीं होता लेकिन सारा पशु जगत अंतर्दृष्टि से काम करता है और ठीक काम करता है ये अंतर्दृष्टि क्या है अस्तित्व से हमारा जुड़ा होना अगर वो चिड़िया अपने आसपास के सारे वातावरण से एक है तो उस वातावरण में आते हुए सूक्ष्मतम कंपन भी उसको एहसास होंगे वो प्रतीति बौद्धिक नहीं है उसका पूरा अस्तित्व भी उन कंपनों को अनुभव करता है जब पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है तो उसका प्रेम भी बौद्धिक होता है वो उसे भी सोचता विचार है उसके प्रेम में भी गणित होता है स्त्री जब किसी को प्रेम करती है तो वो प्रेम बिल्कुल अंधा होता है उसमें गणित बिल्कुल नहीं होता इसलिए स्त्री और पुरुष के प्रेम में फर्क पाया जाता है। पुरुष का प्रेम आज होगा कल खो सकता है स्त्री का प्रेम खोना बहुत मुश्किल है और इसलिए स्त्री पुरुष के बीच कभी तालमेल नहीं बैठ पाता क्योंकि आज लगता है प्रेम करने जैसा कल बुद्धि को लग सकता है न करने जैसा और आज जो कारण थे कल नहीं रह जाएंगे कारण रोज बदल जाएंगे आज जो स्त्री सुंदर मालूम पड़ती थी इसलिए प्रेम मालूम पड़ता था कल निरंतर परिचय के बाद वो सुंदर नहीं मालूम पड़ेगी क्योंकि सभी तरह का परिचय सौंदर्य को कम कर देता है अपरिचित में एक आकर्षण लेकिन स्त्री कल भी इतना ही प्रेम करेगी क्योंकि उसके प्रेम में कोई कारण न वो उसके पूरे अस्तित्व की पुकार थी इसलिए स्त्री बहुत फिक्र नहीं करती कि पुरुष सुंदर है या नहीं इसलिए पुरुष सौंदर्य की चिंता नहीं करता जान के आप हैरान होंगे हम सबको ख्याल में आता है कि स्त्री इतना सौंदर्य की क्यों चिंता करती हैं? इतने वस्त्रों की इतनी फैशन की इतने गहने इतने जवाहरातों की तो शायद आप सोचते होंगे ये कोई स्त्री चित्त में कोई बात बात उल्टी है उल्टी बात है उल्टी ऐसी है कि स्त्री चित्त ये सारा इंजाम इसलिए करता है क्योंकि पुरुष इससे ही प्रभावित होता है पुरुष का कोई और अस्तित्वगत आकर्षण नहीं है इसलिए स्त्री को पूरे वक्त इंजाम करना पड़ता है पुरुष एक से ही कपड़े जिंदगी भर पहनता रहता है उसे चिंता नहीं आती क्योंकि स्त्री कपड़ों के कारण प्रेम नहीं करती और पुरुष हीरे जवानात न पहने तो कोई अंतर नहीं पड़ता है स्त्री हीरे जवानात देखती ही नहीं पुरुष सुंदर है या नहीं इसकी भी स्त्री फिक्र नहीं करती उसका प्रेम है तो सब है और उसका प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है फिर बाकी चीजें बिल्कुल मूल्य की नहीं लेकिन पुरुष के लिए बाकी चीजें बहुत मूल्य की सब तो यह है कि जिस स्त्री को पुरुष प्रेम करता है अगर उसका सब आवरण और सब सजावट अलग कर ली जाए तो नब्बे स्त्री तो विदा हो जाएगी और इसलिए अपनी पत्नी को प्रेम करना रोज रोज कठिन होता चला जाता है क्योंकि अपनी पत्नी बिना सजावट के दिखाई पड़ने लगती है। प्रतिशत तो मेकअप है वो विदा हो जाता है जैसे ही हम परिचित होना शुरू हो गए स्त्री ने कोई मांग नहीं की है पुरुष से उसका पुरुष होना पर्याप्त है और स्त्री का प्रेम है तो यह काफी कारण है उसका प्रेम भी इंट्यूटिव है इंटेलेक्चुअल नहीं बौद्धिक नहीं और दूसरी बात वो उसके प्रेम के इस इंट्यूटिव होने के साथ साथ उसका प्रेम पूरा है पूरे का है उसके पूरे शरीर से उसका प्रेम जलता है पुरुष के पूरे शरीर से प्रेम ही जमता उसका प्रेम बहुत कुछ जेंटल है इसलिए जैसे ही पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है प्रेम बहुत जल्दी कामवासना की मांग शुरू कर देता है स्त्री वर्षों प्रेम कर सकती है बिना कामवासना की मांग किए सच तो यह है कि जब स्त्री बहुत गहरा प्रेम करती है तो उस बीच पुरुष की काम की मांग उसको धक्का ही देती शाख ही पहुंचाती उसे एकदम ख्याल भी नहीं आता कि इतने गहरे प्रेम में और कामवासना की मांग की जा सकती है मैं सैकड़ों स्त्रियों को उनके निकट उनकी आंतरिक परेशानियों से दर्जित हूं अब तक मैंने एक स्त्री ऐसी नहीं पाई जिसकी परेशानी यह ना हो कि पुरुष उससे निरंतर कामवासना की मांग किए चले जाते हैं और हर स्त्री परेशान हो जाती क्योंकि जहां उसे प्रेम की आकर्षण होता है वहां पुरुष को सिर्फ काम का आकर्षण होता है और पुरुष की जैसे ही काम की तरफ पुरुष स्त्री को भूल जाता है और स्त्री को निरंतर यह अनुभव होता है कि उसको उसका उपयोग किया गया है सी हैज बीन यूज प्रेम नहीं किया गया उसका उपयोग किया गया पुरुष को कुछ उत्तेजना अपनी फेंक देनी है उसके लिए स्त्री का एक बर्तन की तरह उपयोग किया गया है और उपयोग के बाद ही स्त्री व्यर्थ मालूम होती लेकिन स्त्री का प्रेम गहन है वो पूरे शरीर से रोए रोए से वो जेनिटल नहीं है वो टोटल है कोई भी चीज पूर्ण तभी होती है जब वो बौद्धिक ना हो क्योंकि बुद्धि सिर्फ एक खंड है मनुष्य के व्यक्तित्व का पूरा नहीं है वो इसलिए स्त्री असल में अपने बेटे को जिस भांति भांति प्रेम प्रेम कर पाती है उस प्रेम का अनुभव उसे पति के साथ कभी नहीं हो पाता पुराने ऋषियों ने तो बहुत हैरानी की बात कही है उपनिषद के ऋषियों ने आशीर्वाद दिया है नव विवाहित वधुओं को और कहा है कि तुम अपने पति को इतना प्रेम करना इतना प्रेम करना के अंत में दस तुम्हारे पुत्र हो और ग्यारहवां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए उपनिषद के ऋषि यह कहते हैं कि स्त्री का पूरा प्रेम उसी दिन होता है जब वो अपने पति को भी अपनी पुत्री की तरह अनुभव करने लगती है असल में स्त्री अपने पुत्र को पूरा प्रेम कर पाती उसमें कोई फिर बौद्धिकता नहीं होती और अपने बेटे के पूरे शरीर को प्रेम कर पाती उसमें कोई चुनाव नहीं होता और अपने बेटे से उसे काम का कोई रूप नहीं दिखाई पड़ता इसलिए प्रेम उसका परम शुद्ध हो पाता है जब तक पति भी बेटे की तरह न दिखाई पड़ने लगे तब तक स्त्री पूर्ण तृप्त नहीं हो पाती लेकिन पुरुष की स्थिति उल्टी अगर पत्नी उसे मां की तरह दिखाई पड़ने लगे तो वो दूसरी पत्नी की तलाश पर निकल जाए पुरुष मानी चाहता है, पत्नी चाहता है और भी ठीक से समझें तो पत्नी भी नहीं चाहता प्रेसी चाहता है क्योंकि पत्नी भी स्थायी हो जाती है प्रेरसी में एक अस्थायित्व है और बदलने की सुविधा है पत्नी में वो सुविधा भी खो जाती स्त्री का चित्त समग्र है इंटीग्रेटेड है स्त्रियों का नहीं कह रहा हूं जब भी मैं स्त्री शब्द का उपयोग कर रहा हूं तो स्त्रीण अस्तित्व की बात कर रहा हूं लाव से जिसे स्त्रीण रहस्य गहरा है स्त्रियां ऐसी हैं यह मैं नहीं कह रहा हूं स्त्रियां ऐसी हों तो ही स्त्रियां हो पाती हैं। पुरुष भी ऐसा हो जाए तो जीवन की परम गहराइयों के संबंध स्थापित हो जाते अब तक इस जगत में जितने परम ज्ञान की बातों का जन्म हुआ है वो कोई भी बातें तर्क से पैदा नहीं हुई वो सभी बातें अंतर्दृष्टि से पैदा हुई चाहे मरीज अपने टब में बैठ कर स्नान कर रहा हो और अचानक बिना किसी कारण के उसको ख्याल आ गया उस बात का जो वो खोज रहा था वो इतना आंदोलित हो उठा खुशी से कि अपने तब से नग्न ही दौड़ता हुआ सड़क पर आ गया और चिल्लाने लगा एरे का एरे का मिल गया लोगों ने से पकड़ा और कहा कि पागल हो गए हो वो भागा राजमहल की तरफ नग्न ही क्योंकि राजा ने उसे एक सवाल दिया था हल करने को वो हल नहीं कर पा रहा था उसने सारी गणित की कोशिश कर ली थी वो हल नहीं होता था लेकिन तब में बैठा हुआ था विश्राम कर रहा था तब सोच भी नहीं रहा था अचानक इंट्यूटिव जैसे बिजली कौन गई सवाल हल हो गया आखमडीज ने वो सवाल हल नहीं किया वो सवाल जैसे भीतर से हल होकर उसके सामने आ गया उसमें कोई तर्क की विधि उपयोग में नहीं लाई गई थी सोच विचार नहीं था सीधे अस्तित्व में ही साक्षात हुआ था अब तक विज्ञान की विगत 2000 वर्षों में जो भी खोजबीन है बड़े से बड़े वैज्ञानिक का कहना यही है कि जब मैं शिथिल होता हूँ रिलैक्स होता हूं, तब नुम कैसे निष्कर्ष आ जाते कभी कभी-कभी आपको भी अनुभव होता है कोई नाम खो गया स्मरण नहीं आता है बहुत कोशिश करते नहीं आता है फिर छोड़ देते हैं कुर्सी पे लेट जाते हैं सिगरेट पीने लगते हैं अखबार पढ़ने लगते हैं या रेडियो खोल लेते हैं या बगीचे में निकल जमीन खोदने लगते हैं और अचानक जैसे भीतर से वो नाम जो इतनी परेशानी से खोजते थे और याद नहीं आता था भीतर से आ जाता है ये बुद्धि का काम नहीं बुद्धि ने कोशिश कर ली थी ये नहीं आ सका था अमेरिका में एक आदमी था कायसी वो बेहोश हो जाता था और किसी भी मरीज को उसके पास बिठा दिया जाए तो वो बेहोशी में उसकी बीमारी का निदान कर देता था ना तो वो चिकित्सक था ना उसने कोई मेडिकल अध्ययन किया था और होश में वो किसी तरह की बात नहीं कर सकता था दवा या इलाज के बाबत लेकिन उसने अपने जीवन में चालीस मरीजों का निदान किया डायग्नोसिस की तो आंख बंद करके ध्यानस्थ हो जाता था मरीज को बिठा दे फिर वो बोलना शुरू कर देता था कि इससे क्या बीमारी और न केवल ये वो बोलना शुरू करता था कौन सी दवा से ये आदमी ठीक होगा उन दवाओं का उसे होश में पता भी नहीं था और उसके उसका निदान सदा ही सही निकला होश में आने पर तो वो खुद भी कहता था कि मैं नहीं जानता कि इस दवा से फायदा होगा कि नहीं मैंने इस दवा का नाम कभी सुना नहीं कई बार तो ऐसा हुआ कि एक बार तो उसने एक दवा का नाम एक मरीज के लिए कहा वो पूरे अमरीका में खोजी गई वो दवा नहीं मिलेगी एक वर्ष बाद वो दवा मिल सकी, क्योंकि तब दवा कारखाने में बनाई जा रही थी बाजार में आई ही नहीं थी और उसका नाम भी अभी तक तय नहीं हुआ था अब कायसी ने उसका नाम पहले ले दिया था साल भर पहले साल भर बाद वो दवा मिली और तभी वो मरीज ठीक हो सका एक दवा के लिए सारी दुनिया में खोज की गई वो कहीं भी नहीं मिल सकी तब सारे दुनिया के अखबारों में विज्ञापन दिए गए कि इस नाम की दवा दुनिया के किसी भी कोने में उपलब्ध हो तो एक मरीज बिल्कुल मरना संध्या कहता है इसी दवा से ठीक हो सकेगा स्वीडन से एक आदमी ने पत्र लिखा कि ऐसी दवा मौजूद नहीं है लेकिन मेरे पिता ने 26 साल पहले इस तरह की दवा पेटेंट कराई थी यद्यपि कभी बनाई नहीं और बाजार में वो कभी गई नहीं लेकिन फार्मूला मेरे पास है वो फार्मूला में बेच सकता हूँ आप चाहें तो बना ले वो दवा बनाई गई और वो मरीज ठीक हुआ कायसी को जो प्रतिति होती थी वो इंट्यूटिव है ये स्त्रण चित्त का लक्षण है सोच विचार से नहीं निर्विचार में निष्कर्ष का प्रकट हो जाना समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं इसी दिशा में ले जाती लाव से कहता है सोचोगे तो भटक जाओगे मत सोचो और निष्कर्ष आ जाएगा सोचना छोड़ दो और प्रतीक्षा करो और निष्कर्ष आ जाएगा तुम सिर्फ प्रतीक्षा करो प्रश्न तुम्हारे भीतर हो और तुम प्रतीक्षा करो उत्तर मिल जाएगा सोचो मत क्योंकि जब तुम सोचोगे तुम क्या पा सकोगे तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है जैसे कोई एक लहर सोचने लगे जगत की समस्याओं को क्या सोच पाएगी अच्छा है कि सागर पर छोड़ दे और प्रतीक्षा करे कि सागर ही उत्तर दे दे इस का लाओ से से प्रयोजन है। छोड़ दो दो। तुम तुम और अस्तित्व को ही उत्तर देने अपने को बीच में मत लाओ क्योंकि तुम जो भी लाओगे उसके गलत होने की संभावना है अस्तित्व जो देगा वो गलत नहीं होगा लुकमान के संबंध में कहा जाता है कि वो जैसा मैंने कहा के बाबत वो मरीज के पास बेहोश हो जाता था और दवा बता देता था लुक्मान पौधों के पास जाके ध्यान लगा के बैठ जाता था और कह देता था पौधों से कि तुम किस काम में किस बीमारी के काम में आ सकते हो वो तुम मुझे बता दो लुक्मान ने कोई एक लाख पौधों के संबंध में वक्तव्य दिया है कोई बड़ी प्रयोगशाला नहीं थी जिसमें लुकमान जांच पड़ताल कर सके आयुर्वेद के ग्रंथों को भी जब निर्माण किए गए तब भी कोई बड़ी प्रयोगशालाएं नहीं थी कि जिनके माध्यम से इतने बड़े निर्णय लिए जा सके लेकिन निर्णय आज भी सही है वे निर्णय इंक्यूटिव वे निर्णय किसी व्यक्ति के ध्यान में लिए गए निर्णय सर्पगंधा आयुर्वेद की एक पुरानी जड़ी कोई पांच हजार से आयुर्वेद कप का साधक सर्पगंधा का, सर्प का उपयोग करता रहा है नींद लाने के लिए अभी पश्चिम को प्रयोगशालाओं में सिद्ध हुआ कि सर्पगंधा से बेहतर और नींद लाने के लिए कोई ट्रैंकुलजर नहीं हो सकता है अब जो पश्चिम में सर्पिजना नाम से चीज उपलब्ध है वो सर्पगंधा का ही अर्क है लेकिन अब तो हमारे पास बहुत सूक्ष्म साधन हैं जिनसे हम जान सके लेकिन जिस दिन सर्पगंधा खोजी गई थी इतने सूक्ष्म साधन नहीं मालूम पड़ते हैं कि थे उसकी खोज का रास्ता कुछ और रहा होगा वो खोज का रास्ता स्त्रीन चित्त का ढंग था और अब जो हम प्रयोगशाला में खोज कर रहे हैं वो पुरुष चित्त का ढंग है लाओस्ते ने कहा है कि स्तरण चित्त का अलग विज्ञान होता है और पुरुष चित्त का अलग विज्ञान होता हमारा जो विज्ञान है आज पश्चिम में जो विज्ञान हमने विकसित किया है वो पुरुष चित्त की खोज तर्क काटना पीटना डिसेन तोड़ना फोड़ना विश्लेषण उसकी विधि है तोड़ो चीजों को काटो चीजों को तर्क करो विचार करो गणित से हिसाब लगाओ और निष्कर्ष लो लेकिन वे निष्कर्ष रोज बदलने पड़ते विज्ञान का कोई भी निष्कर्ष छह महीने भी टिक जाए तो सौभाग्य की बात क्योंकि छह महीने में काटने पीटने के साधन और बढ़ होते गए होते हैं तर्क की नई व्यवस्थाएं आ गई होती हैं गणित में और सूक्ष्म उतरने के उपाय मिल गए होते हैं पुराना हिसाब गलत हो जाता है आज पश्चिम में वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई बड़ी किताब लिखनी कठिन हो गई है क्योंकि बड़ी किताब जब तक लिखो तब तक जो तुम उसमें लिख रहे हो वो गलत हो चुका होता तो विज्ञान पर छोटी छोटी किताब लिखी जाती है किताब ही बंद हुई जा रही है विज्ञान पर पीरियोडिकल्स होते हैं मैगजीन्स होती उनमें अपना वक्तव्य दे दो तुम्हारा वक्तव्य छप जाए इसके पहले की गलत हो जाए क्योंकि छह महीने प्रतीक्षा साल भर प्रतीक्षा संभव नहीं लेकिन इंट्यूशन से अंतर अनुभूति से जो निष्कर्ष पाए गए हैं उन्हें हजारों साल में भी बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी उपनिषद के सत्य आज भी वैसे ही सत्य है और ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती कि कभी भी भविष्य में ऐसा कोई समय होगा जिस दिन उपनिषद के सत्यों को बदलने की जरूरत पड़ेगी क्या बात है आखिर उपनिषि के सत्य में ऐसी क्या बात है कि उस, उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं लाओस से जो कह रहा है यह कितने ही दूरी पर कल्पना की जाए तो भी सही रहेगा इसमें भेद पड़ने वाला नहीं तो लाओ से के पानी की पद्धति जरूर कुछ और रही होगी क्योंकि हम तो जो भी पाते हैं वो दूसरे दिन गलत हो जाता है पुरुष के द्वारा जो भी खोज की जाती है वो चूंकि तर्क निर्भर है वो साक्षात प्रतीति नहीं है केवल मन का अनुमान है इसलिए अनुमान तो कल बदलने पड़ेंगे क्योंकि अनुमान सत्य नहीं होते इसलिए विज्ञान कहता है कि हम जो भी कहते हैं वो अप्रोक्सीमेटली ट्रू सत्य के करीब करीब है सत्य बिल्कुल नहीं है अगर आप उपनिषद पढ़े तो बहुत और तरह की दुनिया से वह लाव से को पढ़े लाव से कोई तर्क नहीं देता वो कहता है द वैली स्पिट डाइज नॉट एवर द सेम दिस इज ए मियर स्टेटमेंट विदाउट एनी रीजनिंग वो ये नहीं कह रहा है कि क्यों घाटी की आत्मा नहीं मरती वो कहता है घाटी की आत्मा नहीं मरती वो हमेशा वैसी ही रहती ये तो सीधा वक्तव्य है इसमें कोई तर्क नहीं है उसको बताना चाहिए क्यों नहीं मरती क्या कारण है पक्ष में दलीलें दो गवाह उपस्थित करो लेकिन लाओ से कहता है गवाह केवल ही उपस्थित करते हैं जिन्हें अनुभूति नहीं होती गवाह की जरूरत नहीं कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन पर एक मुकदमा चला है और अदालत में नसरुद्दीन ने कहा कि मेरी पत्नी ने कैची उठाकर मेरे चेहरे पर हमला कर दिया और मेरे चेहरे को का ऐसा काट डाला जैसे कोई कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर दे मजिस्ट्रेट बहुत हैरान हुआ क्योंकि चेहरे पर को कोई निशान ही नहीं मालूम पड़ते मजिस्ट्रेट ने पूछा ये कब की बात नसरुद्दीन ने कहा यह कल ही रात की बात मजिस्ट्रेट और अचंबे में पड़ा उसने कहा नसरुद्दीन कुछ सोच के कहो तुम्हारे चेहरे पर जरा सा भी निशान नहीं है चोट का और तुम कहते हो कैसी से उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए तुम्हारे चेहरे की चमड़ी के नसरुद्दीन ने कहा कि चेहरे पर निशान की कोई जरूरत नहीं है मैं बीस दवा मौजूद किया हुआ चेहरे पर निशान की कोई जरूरत ही नहीं है आई हैव गाट दिटनेसेस ये 20 आदमी खड़े ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूं ऐसा हुआ है असल में विटनेस को हम खोजने तभी जाते हैं जब स्वयं पर भरोसा नहीं होता जब स्वयं पर भरोसा होता है तो तर्क को भी विटनेस की तरह खड़े करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती उपनिषद के ऋषि कहते हैं ब्रह्म है वो ये नहीं कहते क्यों है वो ये नहीं कहते कि जो कहते हैं नहीं है वो गलत कहते हैं उसके लिए भी कोई दलील नहीं देते सीधे वक्तव्य है कि ब्रह्म है अगर उपनिषित करी से आप पूछें कि दलील क्या है तो वो कहते हैं कोई दलील नहीं हम जानते हैं अगर तुम जानना चाहो तो हम रास्ता बता सकते हैं। दलील हम नहीं बताते लाओस से कहता है कि हम रास्ता बता सकते हैं कि वो घाटी की आत्मा अमर है इसका क्या अर्थ है वो इस फ्रेण रहस्य क्या है हम तुम्हें उसमें उतार सकते हैं लेकिन हम कोई दलील नहीं देते हम कोई तर्क नहीं देते क्योंकि हम जानते ही हैं जिन लोगों ने भी तर्क दिए हैं कि ईश्वर है उन लोगों को ईश्वर के होने का कोई पता नहीं इसलिए जिन लोगों ने ईश्वर के होने के तर्क दिए हैं उन्होंने केवल नास्तिकों के हाथ मजबूत किए क्योंकि तर्कों का खंडन किया जा सकता है ऐसा कोई भी तर्क नहीं है जिसका खंडन न किया जा सके सभी तर्कों का खंडन किया जा सकता है नसरुद्दीन अपने बेटे को कह रहा था कि तुम यूनिवर्सिटी जा रहा है तो तर्कशास्त्र जरूर पढ़ लेना उसके बेटे ने कहा कि जरूरत क्या है तर्कशास्त्र को पढ़ने की तर्कशास्त्र सीखा क्या सकता है नसरुद्दीन ने कहा तर्कशास्त्र में बड़ी खूबियां है वो तुझे आत्यंतिक रूप से बेईमान बना सकता है और अगर बेईमान होना हो तो तर्क जानना बिल्कुल जरूरी है ईमानदारी बिना तर्क के हो सकती है बेईमानी बिना तर्क के नहीं हो सकती उसके बेटे ने कहा मुझे कुछ समझाए क्योंकि मुझे तर्क का कुछ भी पता नहीं तो नसरुद्दीन ने कहा कि समझ एक मकान में किचन की चिमनी से दो आदमी बाहर निकलते एक आदमी के कपड़े बिल्कुल शुभ्र सफेद है उन पर जरा भी दाग नहीं लगा और दूसरा आदमी बिल्कुल गंदा हो गया काला पड़ गया सारे कपड़े और चेहरे पर चिन्नी की कालक लग गई मैं तो उससे पूछता हूं कि उन दोनों में से कौन स्नान करेगा स्वभावतः उसके बेटे ने कहा कि जो गंदा और काला हो गया वो स्नान करेगा नसरुद्दीन ने कहा गलत यही तो तर्क जानने की जरूरत क्योंकि जो आदमी गंदा है उसे अपनी गंदगी दिखाई पड़ेगी उसे दूसरे आदमी के सफेद कपड़े पहले दिखाई पड़ेंगे और जब वो सोचेगा कि दूसरे आदमी के सफेद कपड़े हैं तो मेरे भी सफेद होंगे लड़के ने कहा मैं समझा आपकी बात मैं समझ गया जिस आदमी के सफेद कपड़े हैं वो स्नान पहले करेगा क्योंकि वो गंदे आदमी को देखेगा वो सोचेगा जब ये इतना गंदा हो गया तो मैं कितना गंदा नहीं हो गया हूंगा एक ही चिमनी से दोनों निकले मैं समझ गया नसरुद्दीन के बेटे ने कहा मैं समझ गया पिताजी आपकी बात पहले वो आदमी स्मान करेगा जो बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए नसरुद्दीन ने कहा गलत बेटे ने कहा हद हो गई दोनों बातें गलत नसरुद्दीन ने कहा गलत क्योंकि जो तर्क जानता है वो ये कहेगा कि जब एक ही चिमनी से दोनों निकले थे एक सफेद और एक गंदा कैसे निकल सकता है नसरुद्दीन ने कहा कि अगर दुनिया में सबको गलत सिद्ध करना हो तो तर्क जानना जरूरी है। हां, तर्क से क्या सही है ये कभी सिद्ध नहीं होता लेकिन क्या गलत है ये सिद्ध किया जा सकता है तर्क से क्या गलत है ये सिद्ध किया जा सकता है लेकिन तर्क से ये कभी पता नहीं चलता कि क्या सही है सही का अनुभव करना पड़ता है और जब सही का तर्क से पता ही नहीं चलता तो तर्क से जिसे हम गलत सिद्ध करते हैं वो भी पूरी तरह गलत सिद्ध हो नहीं सकता है क्योंकि जब हमें सही का पता ही नहीं है, तो वो सिर्फ सिद्ध करने का खेल है पश्चिम में जो विज्ञान विकसित हुआ है वो, वो लॉजिक तर्क से विकसित हुआ अरस्तु उसका पिता है और जहां तर्क होता है वहां काट काटपीट होती है क्योंकि तर्क टुकड़ों में तोड़ता है तर्क की विधि एनालिसिस है तोड़ो काटो इसलिए विज्ञान की विधि एनालिसिस है एनालिटिकल है विश्लेषण करो इसलिए वे अणु पर पहुंच गए तोड़ते तोड़ते आखिरी टुकड़े पर पहुंच गए इस तरण सिंथेटिकल है वो तोड़ता नहीं जोड़ता है वो कहता है जोड़ते जाओ और जब जोड़ने को कुछ ना बचे तो जो हाथ में आया वही सत्य है इसलिए इस तरण ने जो निर्णय लिए है वो विराट के हैं अणु के नहीं उसने कहा सारा जगत एक ही ब्रह्म है वैज्ञानिक कहता सारा जगत अणुओं का एक ढेर और प्रत्येक अणु अलग है दूसरे अणु से उसका कोई जोड़ नहीं जुड़ भी नहीं सकता चाहे तो भी नहीं जुड़ सकता दो अणुओं के बीच गहरी खाई है कोई अणु जुड़ नहीं सकता सारा जगत जैसे रेप के टुकड़ों का ढेर लगा हो ऐसा सारा जगत अणुओं का ढेर है जगत अणुओं का ढेर है या विज्ञान की पद्धति ऐसी है कि अणुओं का ढेर मालूम पड़ता है स्त्री चित्त अनुभूति से चलने वाला व्यक्ति कहता है जगत में दो ही नहीं है अनेक की तो बात ही अलग दो भी नहीं है दैत भी नहीं है जगत एक ही विराट वो जोड़ कर सोचता है जोड़ता चला जाता है जब जोड़ने को कुछ नहीं बचता और सारा जगत जोड़ जाता है स्त्री जोड़ने की भाषा में सोचती है पुरुष तोड़ने की भाषा में सोचता है एक पुरुष चित्र स्त्री चित्र जोड़ने की भाषा में सोचता है और जहां जोड़ना है वहां नतीजे दूसरे होंगे और जहां तोड़ना है वहां नतीजे दूसरे होंगे ध्यान रहे जहां तोड़ना है वहां आक्रमण होगा इसलिए पश्चिम के वैज्ञानिक कहते हैं वी आर काउकरिंग नेचर हम प्रकृति को जीत रहे लेकिन पूरब में लाओस से जैसे लोग कभी नहीं कहते कि हम प्रकृति को जीत रहे हैं क्योंकि वे कहते हैं हम प्रकृति के बेटे हम प्रकृति को जीत कैसे सकेंगे ये तो मां के ऊपर बलात्कार है लाओस से कहता है प्रकृति को हम जीत कैसे सकेंगे तो पागलपन से हम केवल प्रकृति के साथ सहयोगी हो जाएं हम केवल प्रकृति के कृपा पात्र हो जाए हमें केवल प्रकृति की ग्रेस्त और प्रसाद मिल सके तो पर्याप्त है प्रकृति का वरदान हमारे ऊपर हो तो काफी श्री तो लाओसे ने जो बात कही है उस पर अभी पश्चिम में फिर से पुनर्विचार शुरू हुआ पश्चिम में भी एक अद्भुत किताब लिखी गई है वो पहली किताब है इस तरह की दी ताओ ऑफ साइंस और अभी पश्चिम के कुछ वैज्ञानिकों ने यह खबर दी है जोर से चर्चा चलाई है कि पश्चिम का जो अरिस्टेटोलियन विज्ञान है अरस्तु के आधार पर बना जो विज्ञान है उसे हटा देना चाहिए और हमें लाउस के आधार पर नए विज्ञान की इमारत खड़ी करनी चाहिए क्यों क्योंकि यह हारने और जीतने की भाषा हिंसा की भाषा है और प्रकृति को जीता नहीं जा सकता और प्रकृति को जीतने की कोशिश वैसा ही पागलपन है जैसा मेरे हाथ की एक अंगुली मेरे पूरे शरीर को जीतने की कोशिश करे वो तो कभी जीत नहीं पाएगी हाँ लड़ने में और परेशान होगी जीत तो कभी नहीं सकती और आदमी बहुत परेशान हो गया है और जब आदमी प्रकृति से जीतने की भाषा में सोचता है तो आदमी और आदमी भी लड़ने की भाषा में सोचते लड़ना उनके चिंतन का ढंग हो जाता है के हिसाब से जब तक दुनिया में स्त्र प्रभावी नहीं होता तब तक दुनिया से युद्ध समाप्त नहीं किए जा सकते और ये बात थोड़ी सच मालूम पड़ती स्त्रियां युद्ध में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं कभी नहीं रही अगर पुरुष ने उन्हें समझा बुझा के भी युद्ध पर जाते वक्त टीका लगवाने को राजी कर लिया तो उन्होंने उनकी जो मुस्कुराहट थी टीका लगाते वक्त वो झूठी थी और उनकी मुस्कुराहट के पीछे सिवाय आंसुओं के और कुछ भी नहीं था और पुरुष को विदा करके सिवाय स्त्रियों ने रोने के और कुछ भी नहीं किया क्योंकि युद्ध में कोई भी हारे और कोई भी जीते स्त्री तो अनिवार्य रूप से हारती है युद्ध में कोई भी जीते कोई भी हारे स्त्री तो हारती ही है युद्ध में कोई भी मरे और कोई भी बचे स्त्री तो हारती ही है या उसका बेटा मरता है या उसका पति मरता है या उसका प्रेमी मरता है कोई ना कोई उसका मरता है इधर या उधर कहीं भी स्त्री अनिवार्य रूप से हारती है तो युद्ध पुरुष को भला कितनी ही उत्तेजना ले आता हो लेकिन स्त्री को जीवन में घातक संघात पहुंचा जाता है स्त्रियां सदा युद्ध के विपरीत रही हैं लेकिन स्त्रियों का कोई प्रभाव नहीं है स्त्री चित्त का कोई प्रभाव नहीं और जब तक पुरुष चित्त प्रभावी दुनिया से युद्ध नहीं मिटाए जा सकते पुरुष के सोचने का ढंग ऐसा है कि अगर उसे युद्ध के खिलाफ भी आंदोलन चलाना हो तो भी उसका ढंग युद्ध का ही होता है अगर वो शांति का आंदोलन भी चलाता है तो भी उसकी मुठ्ठियां भिजी होती हैं और दंडे उसके हाथ में होते हैं वो कहते हैं शांति लेकर रहेंगे शांति स्थापित करके रहेंगे लेकिन उसका जो ढंग है वो शांति स्थापित करने भी जाए मुल्ला नसरुद्दीन पर एक और मुकदमा है दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया और उन दोनों ने एक दूसरे के सिर तोड़ दिए कुर्सियों से नसरुद्दीन वहां मौजूद था उसे गवाही के तरह अदालत में बुलाया गया और मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि नसरुद्दीन तुम खड़े देखते रहे तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हारे दोनों मिट्टी तुमने बचाव क्यों नहीं किया नसरुद्दीन ने कहा कुर्सी ही वहां नहीं दो कुर्सियाँ थी इन दोनों ने ली अगर तीसरी कुर्सी होती तो बचाव करके दिखा देता। लेकिन कोई उपाय मुझे खड़े रहना पड़ा वो जिसको बचाव करना है बीच में उसके हाथ में भी बंदूक तो चाहिए ही आदमी बिना बंदूक के सोच नहीं सकता आप चकित होंगे जानकर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी ने जो भी अस्त्र शस्त्र विकसित किए हैं वो बहुत कुछ उसकी जनिंद्रियों का विकास है चाहे बंदूक हो चाहे तलवार हो चाहे छुरी हो वो दूसरे में भोग देने का उपाय है वो सब फैलित लैंगिक मनुष्य के सारे शस्त्र स्त्रियों ने कोई शस्त्र विकसित नहीं किए लड़ने का ख्याल ही स्त्री के लिए बेमानी युद्ध अर्थी जीतने की बात ही प्रयोजन की नहीं है स्त्री असल में जीतने की भाषा में नहीं सोचता समर्पण की भाषा में सोचता है इसे ठीक से समझ ले। स्त्री के चित्त का जो केंद्र है वो समर्पण सरेंडर है पुरुष के चित्त का जो केंद्र है वो संकल्प संघर्ष विजय इस तरह की बातें अगर पुरुष ईश्वर को भी पाने जाता है तो वो जाता है जैसे आक्रमण कर रहा है ईश्वर को पाकर रहेगा उसका जो ढंग होगा उस सत्य को खोजने भी निकलता है तो ऐसे जैसे दुश्मन को खोजने निकला है खोज कर ही रहेगा वो प्रार्थना नहीं है मन में वहां वहां कब्जे का स्वभाग है आगे जब हम लाओ से को समझेंगे तब हमारे ख्याल ना आएगा कि वो कहता है जो समर्पण कर सकता है छोड़ सकता है सरेंडर कर सकता है वही विराट सत्य को पाने के लिए अपने भीतर जगह बना सकता है तर्क पुरुष का लक्षण है संघर्ष उसका लक्षण है समर्पण और तर्कहीन आस्था या कहें श्रद्धा स्त्री का लक्षण वो जो अंतर्दृष्टि है इंट्यूशन है वो श्रद्धा के बीच पैदा होती भरोसे के ट्रस्ट के बीच पैदा होती अगर पुरुष को श्रद्धा भी करनी पड़े तो वो करनी पड़ती है वो उसके लिए सहज नहीं है वो कहता है अच्छा बिना श्रद्धा के नहीं हो सकेगा तो मैं श्रद्धा किए देता हूं लेकिन की गई श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं और जब कोई श्रद्धा करता है तो भीतर संदेह बना ही रहता है की गई श्रद्धा का अर्थ ही ये होता है कि संदेह भीतर मौजूद गहरे में संदेह होगा ऊपर श्रद्धा होगी नसरुद्दीन अपने बेटे को जीवन की शिक्षा दे रहा है उससे कहता है कि इस ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ जा वो बेटा पूछता है कारण क्या जरूरत है नसरुद्दीन कहता ज्यादा बातचीत नहीं श्रद्धा पूर्वक ऊपर चढ़ लड़का बेचैनी से ऊपर चढ़ता है ऊपर जब वो पहुंच जाता है सीढ़ी पर तो नसरुद्दीन कहता है ये मेरी बाहें फैली है तो कौन जा वो कहता लेकिन मतलब जरूरत नसरुद्दीन कहता श्रद्धा रास्ता घबरा मत मैं तो बाप हूँ हाथ फैलाए जा लड़का कून जाता है नसरुद्दीन जगह छोड़कर खड़ा हो जाता उसका जमीन पर गिरता है दोनों पैरों में चोट लगती वो रोता नसरुद्दीन कहता देख जिंदगी के लिए तुझे एक शिक्षा देता हूं किसी का भरोसा मत करना अपने बाप का भी मत करना अगर जिंदगी में जीतना है भरोसा मत करना भरोसा किया कि हारा पुरुष की सारी शिक्षा यही है न मालूम कितने रूपों से अपने चारों तरफ जो दुनिया बनाता है वो गैर भरोसे की दुनिया उसमें संघर्ष है उसमें हर एक दुश्मन है और प्रतियोगी है स्त्री चित्ते के लिए भरोसा बहुत सहज है लेकिन स्त्री की भी शिक्षा हम पुरुष के द्वारा दिलवाते हैं और स्त्री को भी जो सूत्र सिखाए जाते हैं वो पुरुषों की पाठशाला में सिखाया जाते हैं इसलिए स्त्री को भी पता नहीं कि स्त्रण चित्त क्या है और इसलिए कई बार जब स्त्री पुरुष की शिक्षा में शिक्षित हो जाती तो पुरुष से भी ज्यादा संदेहशील हो जाती नया मुसलमान जैसा मस्जिद की तरफ ज्यादा जाता है वैसे स्त्री जो पुरुष की शिक्षा में विकसित हो जाती है वो पुरुष से भी ज्यादा संदेहशील हो जाती अन्य संदेह स्त्री का स्वभाव नहीं है सहज स्वीकार उसका स्वभाव है ऐसा उसे करना नहीं पड़ता ऐसी उसकी प्रकृति है ऐसा भरोसे में जीना उसका ढंग ही है उसके जीवन का ढंग ही है द वेरी वे ऑफ लाइफ उसके खून और उसकी हड्डी और मांस मज्जा में भरोसा है स्त्रीण रहस्य में ये बातें ख्याल रखनी जरूरी हैं। जिस तरफ इशारा कर रहा है वो श्रद्धा का जगत है समर्पण का संघर्षी प्रकृति के साथ सहयोग का विरोध का नहीं प्रकृति के साथ बह जाने का प्रकृति के साथ संघर्ष का नहीं नदी में तैरने जैसा नहीं नदी में बह जाने जैसा कि कोई आदमी ने भरोसा कर लिया और नदी पर और बह गया तैरता भी नहीं है किसी किनारे पर पहुंचने की आकांक्षा भी नहीं नदी जहां पहुंचा दे वही मंजिल है ऐसी भरोसे से भरा हुआ जाता है लाउस से कहता था जब तक मैंने सत्य को खोजा तब तक पाया नहीं जब मैंने खोज बंद कर दी और बहना शुरू कर दिया उसी दिन मैंने पाया कि सत्य सदा मेरे पास था मैं खोजने में अटका था इसलिए दिखाई नहीं पड़ता लास्ट कहता था मैं एक सूखे पत्ते की तरह हो गया हवा जहां ले जाती वहीं जाने लगा बस उसी दिन से मेरे अहंकार को कोई जगह ना रही उसी दिन से मैंने जान लिया परम सत्य क्या है उस दिन के बाद कोई अशांति नहीं है सब अशांति खोजने की अशांति है सब अशांति कहीं पहुंचने की अशांति है सब अशांति कुछ होने की अशांति है श्रद्धावान जो है उससे राजी है जहां है उससे राजी है जैसा है उससे राजी है ऐसा नहीं कि उसकी यात्रा नहीं होती यात्रा उसकी भी होती है लेकिन वो यात्रा सारे अस्तित्व के साथ है अस्तित्व के विरोध में नहीं नदी में बहता हुआ का भी सागर पहुंच जाता है जरूरी नहीं कि नाव लेकर ही नदी में सागर की तरफ यात्रा की जाए बहता हुआ तिनका भी सागर पहुंच जाता लेकिन नदी पहुंचाती है उसे वो खुद नहीं पहुंचता और पहुंचने की व्यर्थ झंझट से बच जाता है लाओस से कहता है यदि हम छोड़ सके अपने को जैसा स्त्री छोड़ देती है प्रेम में ऐसा ही अगर हम जगत अस्तित्व के प्रति परमात्मा के प्रति ताओ के प्रति अपने को छोड़ दें, जैसे हम उसके आलिंगन में छूट गए हों तो हम जीवन के सत्य के निकट सरलता से पहुंच जा सकते एक दो बातें और जैसा मैंने कहा पुरुष की बुद्धि और स्त्री की बुद्धि में फर्क है ऐसे ही पुरुष के जीने का जो डायमेंशन है वो टाइम समय पुरुष समय में जीता है दो डायमेंशन है अस्तित्व के एक टाइम और एक स्पेस स्थान और काल पुरुष काल में जीता है उसे पीछे का हिसाब रखता है आगे का हिसाब रखता है समय में उसकी दौड़ चलती रहती घड़ी की कांटे की तरह जीता है जिस जी समय ने कहा कि पश्चिम में विज्ञान जिस दिन से सफल हुआ उसी दिन से घड़ी सफल हुई पूरब में घड़ी नहीं बन सकी नहीं बनने का कारण था क्योंकि पूरब ने कभी पुरुष के चित्त के ढंग से सोचा नहीं पूरब ने कभी समय का हिसाब नहीं रखा हमारे पास कोई तारीख नहीं राम कब पैदा हुए कब मरे कृष्ण कब जन्मे कब मरे हमारे पास कोई तारीख नहीं कोई हिसाब नहीं लाव से कब पैदा होता है कब मरता है कोई हिसाब नहीं यह भी पक्का करना मुश्किल होता है कि कौन पहले हुआ कौन पीछे हुआ हमने कोई टाइम क्रॉनिकल हिसाब नहीं रखा कभी असल में समय का जो बोध है टाइम कॉन्शियसनेस है वो पूरा को नहीं रही कभी कोई बोध ही नहीं रहा समय का क्यों क्योंकि समय के बोध के लिए पुरुष चित्त चाहिए समय का बोध बढ़ता है तनाव के साथ जितना तनाव बढ़ता है समय का बोध बढ़ता है तो जितनी एंजाइटी बढ़ती है उतनी टाइम कॉन्शियसनेस बढ़ती है पश्चिम में आज टाइम कॉन्सियसनेस इतनी ज्यादा है एक सेकंड का हिसाब है और वो कई हिसाब कई दफ़ा बिल्कुल पागलपन में ले जाता है एक आदमी जाएगा भागा हुआ हवाई जहाज के इसलिए कि घंटा भर बच जाए घंटा बच जाएगा लेकिन उसने कभी ये सोचा ही नहीं उस घंटे को बचा के करना क्या है उस घंटे को वो दूसरे घंटे बचाने में उपयोग में लाएगा और उन घंटों को और घंटे बचाने में उपयोग मिलाएगा और अखिर में मर जाएगा बचाते बचाते उपयोग उनका कभी भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उपयोग करने के लिए तनाव नहीं चाहिए और समय में तनाव तीव्र तनाव है कल बहुत महत्वपूर्ण है आज महत्वपूर्ण नहीं स्त्रियों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है अभी और यही इसलिए बहुत मजे की बात है कि स्त्रियां उन चीजों में ज्यादा रस लेती हैं जो अभी और यहीं घटित होती हैं आप जान के हैरान होंगे कि स्त्रियों को कोई लंबी फिक्र नहीं होती कोई स्त्री इसकी फिक्र नहीं करती कि सन 2000 में क्या होगा कोई फिक्र नहीं करता कोई स्त्री चिंता नहीं करती कि तीसरा महायुद्ध होगा कि नहीं होगा कि वियतनाम में क्या होगा कि बंगाल में क्या होगा उसकी चिंता नहीं करती टाइम के लिए उसके मन में कोई जगह नहीं है बहुत दूर की भी चिंता नहीं करती कि चीन में क्या हो रहा है और पिकिंग में क्या हो रहा है और वाशिंगटन में क्या हो रहा है पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है इस के लिए महत्वपूर्ण वॉशिंगटन में क्या हो रहा है बिल्कुल बेकार बात हो रहा होगा लेकिन पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो दीवार में कान लगा के सुन रही है से दूर से मतलब नहीं है अभी और यहां क्षुद्र कोई बात हो रही होगी क्योंकि जो वॉशिंग्टन में हो रहा है वो तो पड़ोसी के घर में नहीं हो रहा होगा वियतनाम में जो हो रहा है वो तो पड़ोसी के घर में नहीं हो रहा होगा पति पत्नी की कोई कले हो रही होगी कुछ माँ बेटे को डांट रही होगी कुछ हो रहा होगा छुद्र होगा लेकिन वो निकट अभी स्त्री के लिए क्षुद्रतम भी मूल्यवान है अगर वो अभी है। और पुरुष के लिए बहुमूल से बहुमूल भी मूल्यवान नहीं है अगर वो अभी है वो दूर हो जितना उतना उसके चित्र को फैलाओ का मौका मिलता असल में जितना दूर हो उतनी चिंतन की सुविधा है जितना निकट हो चिंतन की कोई जरूरत नहीं जितना पास हो तो सोचना क्या है जितना दूर हो उतना सोचने के लिए उपाय तर्क के लिए उपाय योजनाएं बनाने के लिए उपाय तो पुरुष दूर में बहुत उत्सुक है डिस्टेंट स्त्री निकट में बहुत उत्सुक है और निकट में उत्सुक होना शक्ति की खोज के लिए दूर में उत्सुक होने से ज्यादा मूल्यवान ये नहीं कह रहा हूं कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है इसमें उत्सुक बने रहे निकट की उत्सुकता मूल्यवान है क्योंकि निकट ही है जीवन दूर तो सिवाय सपनों के और कल्पनाओं के कुछ भी नहीं निकट ही है जीवन जितना निकट अस्तित्व का प्रती हो उतनी ताजी और जिंदा होगी दूर सब बासा और पुराना पड़ जाता है दूर रह जाती है या भविष्य की कल्पनाएं और सपने रह जाते हैं पुरुष समय में जीता है स्त्री स्थान में स्पेस ने जीती ये संयोग आपको ख्याल में शायद ना आया हो कि घर पुरुष ने नहीं बनाया स्त्री ने बनाया अगर पुरुष का बस चले तो घर को कभी ना बनने दे क्योंकि घर के साथ पुरुष सदा ही बंधा हुआ अनुभव करता है निकट से दूर की यात्रा कमजोर हो जाती पुरुष जन्मजात खाना दोष है आवारा है जितना दूर भटक सके इसलिए पुरुष के मन में भटकने की बड़ी तीव्र आकांक्षा है अब स्त्रियों की समझ में नहीं आता कि चांद पर जाकर क्या करिएगा ना वहां कोई शॉपिंग सेंटर है शॉपिंग भी नहीं की जा सकती चांद पर जा किस लिए रहे क्या आपको पता है कि आज अमेरिका में जो एस्ट्रोन है अंतरिक्ष यात्री है वो सर्वाधिक प्रतिष्ठित लोग हैं लेकिन आपको पता भी नहीं होगा ख्याल में भी नहीं आया होगा कि एस्ट्रोनॉट्स की पत्नियों का डायवोर्स नागरिक अमेरिका में आम नागरिक जितना डायवोर्स करता है उससे दुगना डायवोर्स एस्ट्रोनॉट्स की पत्नियां कर रही है क्यों क्योंकि जो इतने दूर में उत्सुक है वो पत्नियों में उत्सुक नहीं रह जाते जिनकी उत्सुकता चांद में है पत्नी को अखबार तक से पीड़ा होती है कि तुम अखबार पढ़ रहे हो उसकी मौजूदगी में दूर चले गए पत्नियां किताबों की दुश्मन हो जाते हैं पत्नियां खेलों की दुश्मन हो जाते हैं कि पति ने उठाया बल्ला और चल पड़ा मैदान की तरफ भारी पीड़ा होती निकट पत्नी मौजूद है वो दूर लेकिन चांद पर कोई चला जा रहा है स्त्री उसमें सुखनी रह जाएगी और लौट के वो आएगा भी तो भी वो स्त्री में बहुत उत्सुकता नहीं दिखाई देगा इतने बड़ी दूर की उसने उस उत्सुकता पैदा कर ली है कि इतने निकट उसकी उत्सुकता उस नहीं होगी पुरुष सदा यात्रा पर घर स्त्रियों ने बनाए इसलिए घरवाली वही कहलाती है, चाहे पैसा आप खर्च करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता घर की मालकिन वही है घर उसने बनाया खूटी उसने गाड़ी आप फिर उसमें बंधे हुए अनुभव करते मैं भी एक व्यक्ति का आत्मचरित पढ़ता हूं उसने लिखा है कि मेरी बड़ी मुसीबत है मैं तय नहीं कर पाता था विवाह करूं या ना करूं क्योंकि विवाह करूं तो बंध जाता हूं फिर वहां से हिल नहीं सकता विवाह न करूं तो यात्रा जारी रह सकती है लेकिन फिर ठहरने का कहीं उपाय नहीं फिर कहीं विश्राम की कोई सुविधा नहीं पुरुष का बस चले तो भटकता रहे भटकता रहे जो खानाबदोष कौमें होती हैं उस तरह भटकता रहे इसलिए आपने कभी ख्याल किया कि खानाबदोष कॉमों की जो स्त्रियां हैं वो करीब करीब पुरुषों से भी ज्यादा पुरुष हो जाती है। बलूची स्त्री पर आपने ख्याल किया क्योंकि उनको पुरुष के साथ भटकना पड़ता है और भटकने की जो अनिवार्यता है उन पर भी फलित हो जाती है क्योंकि स्त्री का स्वभाव भटकना नहीं है अगर वो भटकेगी तो उसको पुरुष जैसा स्वभाव निर्मित करना पड़ेगा इसलिए बलूची स्त्री पुरुष से भी ज्यादा पुरुष हो जाती है वो छुरा भोंक सकती है आपकी छाती में उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं आप वो आपका हाथ पकड़ ले तो छोड़ाना मुश्किल हो जाएगा अगर बलूची की स्त्री पुरुष जैसी हो जाती तो हमारा पुरुष स्त्री जैसा हो जाता है ये ख्याल रखना क्योंकि घर में बंधा बंधा उसको स्त्री के गुण के साथ जीना पड़ता है इसलिए सर्वाधिक क्रोध उसे स्त्री पर आता है क्योंकि वो उसकी जंजीर बन गई मालूम पड़ती है प्रणय बंधन में लोग बनते हैं वो सब बहुत अच्छा है लोग निमंत्रण पत्रिकाएं छप बातें कि मेरी पुत्र और पुत्री विवाह बंधन में बंधने जा रहे बिल्कुल ठीक जा रहे विवाह बंधन ही है पुरुष के लिए वो वहां बंध के जने जमा के बैठ जाता है वहीं से उसकी कुंठा शुरू हो जाती है मुल्ला नसरुद्दीन को सुबह सुबह घर के बाहर निकलते ही डॉक्टर मिल गया और उसने पूछा कि डॉक्टर ने पूछा नसरुद्दीन से कि नसरुद्दीन पत्नी की तबीयत अब कैसी नींद आई नसरुद्दीन ने कहा क्या गजब की दवा दी आपने बहुत अच्छी नींद आई और बड़ी तबीयत ठीक है डॉक्टर ने पूछा और कुछ तो नहीं पूछा ना ने पूछा यही पूछना है की नींद कब खुली क्योंकि पांच दिन हो गए बड़ी शांति है और बड़ी स्वतंत्रता है पत्नी बिल्कुल सो रही डॉक्टर ने कहा पांच दिन हो गए पागल तूने खबर क्यों ना की क्या दवा ज्यादा दे दी ना सुन ने कहा ज्यादा बिल्कुल नहीं दी आपने कहा था, था चौड़नी पर के देना घर में चौनी ना की चार इकन्निया थी उन पर रख दे बड़ी शांति है और बड़ी स्वतंत्रता है कहीं आओ जाओ सब सुन्ना विवाह के बाद ऐसी शांति और स्वप्नता मैंने नहीं जानी पत्नी सो रही पुरुष को लगता है बंधा होना और वहां से तो भागे तो अशांति पैदा होती न भागे तो बंधा हुआ मालूम पड़ता है पुरुष का चित्त दूर में है और ऐसा नहीं कि वो वहां पहुंच जाएगा तो फिर और दूर में उत्सुक नहीं होगा वहां पहुंच के तत्काल और दूर में उत्सुक हो जाएगा चांद पर हम उतरे भी नहीं थे हमारे वैज्ञानिकों में मंगल को उतरने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी चांद बेकार हो गया जैसे ही बात पूरी हो गई कि चांद तो उतर गए बात समाप्त हो गई अब मंगल पर उतरना जरूरी है बिना कॉन्सियसनेस से, से मुक्त थे उन्हें समय की कोई धारणा न थी न दूर की कोई धारणा थी लाओस्टे ने कहा है कि मेरे गांव के पार सुना है मैंने अपने बुजुर्गों से कि नदी के उस तरफ गांव था कुत्तों की आवाज सुनाई पड़ती थी कभी रात के सन्नाटे में कभी सांझ को उस गांव के मकानों को उठता हुआ धुआं भी हमें दिखाई पड़ता था लेकिन हमारे गांव में से कभी कोई उत्सुक नहीं हुआ जाके देखने को कि उस तरफ कौन रहता है एक कैथोलिक सन्यासी का जीवन में पड़ता था ट्रैपिस्ट इसाइयों का एक संप्रदाय है सन्यासियों का शायद दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर सन्यास की व्यवस्था ट्रेपिस्ट सन्यासियों की है एक नया सन्यासी दीक्षित हुआ प्रेपिस्ट मनुष्य में उनके आश्रम में आदमी प्रवेश करता है तो आमतौर से जीवन भर बाहर नहीं निकलता जब तक गुरु उसे बाहर ही निकालते दरवाजा बंद होता है तो अक्षर सदा के लिए बंद हो जाता है और आदमी मर जाता तभी बाहर निकलता एक नया सन्यासी दीक्षित हुआ गुरु ने उससे कहा कि दरवाजा सदा के लिए बंद हो रहा है उसको कोठरी दे दी गई और ट्रेपिस्ट उस मानस्टी का नियम यह था कि सन्यासी सात साल में एक ही बार बोल सकते हैं। इसको कोठरी दे दी गई इसको साधना के नियम बता दिए गए फिर सात साल तक बात समाप्त हो गई सात साल बाद वो सन्यासी अपने गुरु के पास आया और उसने कहा और सब तो ठीक है लेकिन जो कोठरी आपने दी है उसका कांच टूटा हुआ है और सात साल में मैं एक दिन नहीं सो पाया वर्षा अंदर चली आती है कीड़े मकोड़े अंदर घुस जाते मच्छर अंदर आ जाते पर सात साल में एक ही दफे की आज्ञा थी इसलिए निवेदन करता हूं वो कांच ठीक कर दिया जाए गुरु ने कहा ठीक वो कांच ठीक करने लोग भेज दिए गए सात साल बाद फिर यानी चौदह साल बाद वो सन्यासी गुरु के चरणों में आया उसने कहा और सब तो ठीक है काट तो आपने ठीक करवा दिया लेकिन सात साल की बरसा की वजह से जो चटाई मुझे आपने सोने को दी थी वो अकड़ के बिल्कुल लक्कड़ हो गई है सात साल से सो नहीं पाया तो कृपा करके वो चटाई बदलवा दे गुरु ने कहा ठीक है वो फिर चला गया फिर सात साल बाद यानी इक्कीस साल बाद वो वापिस आया गुरु ने उससे पूछा कि सब ठीक है उसने कहा और सब तो ठीक है लेकिन वो चिटाई बदल में जो लोग भेजे थे आपने जब वो वो पुरानी सूख गई चटाई को लेकर निकलने लगे तो कांच फिर टूट गया सात साल से सा सो नहीं पाया पानी अंदर आ रहा है गुरु ने कहा कि निकल तू दरवाजे के बाहर हो जा इक्कीस साल में सिवाय शिकायत के तू कुछ भी नहीं किया दरवाजे से ऐसे आदमियों को हम सन्यास नहीं देते 21 साल में सिवाय शिकायतों के तेरा कोई काम ही नहीं ये दूसरी दुनिया के लोग हैं 21 मिनट सहना हमें मुश्किल हो जाता है इक्कीस साल तो बहुत बड़ी बात सात साल में बिछारा एक शिकायत लेके आता वो भी कहता है गुरु बहुत ज्यादा है सात साल वो प्रतीक्षा करता रहता है कि ठीक सात साल बाद दिन आएगा टाइम कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं होगी नहीं तो सात मिनट मुश्किल हो जाती समय की चेतना बढ़ती है पुरुष चित्त के साथ स्त्रियों को समय की कोई धारणा नहीं है। रोज आप हर घर के सामने झगड़ा देखते हो, झगड़ा स्त्री और पुरुष चित्त का है पुरुष बजारा हान दरवाजे पर खड़ा हुआ और पत्नी अपनी सजावट किए चली जा रही गाड़ी चूक गए हैं या फिल्म में पहुंचे देर से है हाल बंद हो गया और वो पति चिल्ला रहा है कि इतनी देर लगाने की क्या जरूरत असल में स्त्री को टाइम कॉन्सियसनेस नहीं है उसमें कसूर नहीं है ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता आधा घंटे घंटे से क्या फर्क पड़ता है ऐसा क्यों परेशान हो रहा है कहे के लिए हान बजाया जा रहा है मैंने सुना है एक स्त्री की सड़क पर कार रुक गई है और उसे स्टार्ट नहीं कर पा रही पीछे का आदमी हान बजा रहा है तो वो स्त्री बाहर निकली उसने उस आदमी से जाके कहा मानो गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं होती आप जरा स्टार्ट करिए हान बजाने का काम मैं किए देते <laughs> जल्दबाजी नहीं है व्यक्तित्व में नहीं है से कहता है स्त्रीन चित्त का ये जो रहस्य है एक गैर जल्दबाजी अधेरी बिल्कुल नहीं समय का बिल्कुल बोध नहीं ये सत्य की दिशा में बड़े सहयोगी कदम है ध्यान इतना ही रखना कि जब भी मैं स्त्रीण चित्त की बात कर रहा हूं तो स्त्रीण चित्त की बात कर रहा हूं स्त्री की नहीं स्त्रीण चित्त पुरुष के पास हो सकता है बुद्ध जैसे आदमी के पास स्त्रीण चित्त है समय का कोई बोध नहीं बुद्ध जब मरे चालीस साल हो चुके थे उन्हें ज्ञान उपलब्ध हुए किसी ने उनसे मरने के दिन कहा है कि अपरंपार थी तुम्हारी कृपा अनुकंपा तुम्हारी अपार थी तुम्हें जीने की कोई भी जरूरत ना थी ज्ञान हो जाने के बाद तुम दिए की तरह बुध जा सकते थे अनंत में निर्वाण को उपलब्ध हो सकते थे हम पर कृपा करके तुम चालीस साल जिए बुद्ध ने कहा चालीस साल आनंद पास में बैठे भिक्षु का क्या इतना समय व्यतीत हो गया समय का कोई बोध नहीं चालीस साल बुद्ध का क्या इतना समय व्यतीत हो गया मुझे ज्ञान उपलब्ध हुए कोई हिसाब नहीं स्पेस में जीती है स्त्री उसका चित्र जो है वो स्थान में जीता है स्थान अभी और यहीं फैला हुआ है समय भविष्य और अतीत में फैला हुआ है स्थान वर्तमान में फैला हुआ है अभी और यहीं। इसलिए स्थान इस का स्त्री को बहुत बोध है और स्त्री ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम किया वो सब स्थान में है चाहे वो घर बनाए चाहे फर्नीचर सजाए चाहे कमरे की सजावट करे चाहे शरीर पर कपड़ा डाले चाहे गहने पहने ये सब स्पेशल है ये सब स्थान में है इनका इनका रूप आकार स्थान में समय में इनकी कोई स्थिति नहीं है पुरुष इन बातों में बहुत रस नहीं ले पाता ये उसे ट्राइबल क्षुद्र बातें मालूम पड़ती है उसका रस समय में है वो सोचता है कम्युनिज्म कैसे आए अब मार्स सौ साल पहले बैठ के ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है इस ख्याल में कि कभी कम्युनिज्म कैसे आए मार्स उसे देखने को नहीं बचेगा कोई कारण नहीं है उसके बचने का लेकिन वो योजना बनाता है कि कम्युनिज्म कैसे आए कोई और लाएगा कोई और देखेगा आएगा नहीं आएगा इससे मतलब नहीं लेकिन मार्स इतनी मेहनत करता है कोई स्त्री नहीं कर सकती मार्स ब्रिटिश म्यूजियम से तब हटता था जब बेहोश हो जाता था पढ़ते पढ़ते और लिखते लिखते अक्सर उसे बेहोश घर ले जाया गया और उसकी पत्नी हैरान होती थी कि तुम पागल हो तुम कर क्या रहे हो इस लिख के होगा क्या उसकी किताब भी कोई छापने को तैयार नहीं था स्त्री सोच ही नहीं सकती थी इससे फायदा क्या किताब बिक भी नहीं सकती उल्टा महंगा पड़ रहा था मार्क्स ने कैपिटल लिखी तो जितने में उसकी किताब बिकी उससे ज्यादा की तो वो सिगरेट पी चुका था उसे लिखने तो महंगा पढ़ रहा था और बेहोश घर उठा के लाया जाता लाइब्रेरी से धक्के देकर निकाला जाता क्योंकि लाइब्रेरी बंद हो गई और वो हटते ही नहीं वो अपनी कुर्सी पकड़े हुए बैठा है चपरासी कह रहे हैं हटिए है और वो कह रहा है थोड़ा और लिखे दो। तो। ये किस लिए भविष्य की कोई कल्पना है कि कहीं किसी दिन साम्यवाद आएगा इसमें कोई स्पेशल बोध नहीं है स्थान का कोई बोध नहीं है। कोई स्त्री ये नहीं कर सकती अभी और यही यही कुछ हो सकता हो तो उसके उसके अंतर में ही समय की प्रतीति नहीं है लाओस से मानता है कि समय की प्रती खो जाए तो आप स्त्री चित्त के हो जाएंगे इसलिए दुनिया के समस्त साधकों ने यह कहा है कि जब समय मिट जाएगा तभी ध्यान उपलब्ध होगा वेन देर इज नो टाइम जीसस से किसी ने पूछा है कि तुम्हारे स्वर्ग में खास बात क्या होगी तो उन्होंने कहा देर सेल बी टाइम नो लॉन्गर्स खास बात जीस तो ने बताई कि वहां समय नहीं होगा समय होगा ही नहीं और सब कुछ होगा समय नहीं होगा क्योंकि समय के साथ ही चिंताएं आती हैं, समय के साथ ही दौड़ आती है समय के साथ ही, ही वासना आती है समय के साथ ही इच्छा का जन्म होता है समय के साथ ही फल की आकांक्षा पैदा होती है समय के साथ ही यहां नहीं कहीं और हमारे सुख का साम्राज्य निर्मित हो जाता है स्त्र के ये गुण भी ख्याल में रखेंगे तो अगले सूत्र को कल समझना हमें आसान हो सकेगा आज इतना ही कीर्तन में पांच मिनट सम्मिलित हो जो लोग वहां कीर्तन में सम्मिलित होना चाहें भयभीत ना हो पांच पड़ोस के लोगों को भूल जाएं और कीर्तन में डूबे